विशुद्ध सत्वि पूर्वकृता द्वारा संस्कार विशेषो विरक्त प्रत्याप्त जिज्ञा प्रवर्त उस व्यक्ति के अंदर ही प्रत्यप्त विषयक ज्ञान की इच्छा प्रवर्ध होती है जिस व्यक्ति ने कैसा है कहा गया सबसे पहला विशुद्ध अंत कल वाला होना चाहिए दूसरा व निष्काम पुरुष निष्काम काम न रहित होना चाहिए तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है तो बाहिया अनित्य साधन भाव के जो संबंधी साधन साधन भाव संबंधों से विरक्त होना चाहिए वह यह कृत हो या पूर्वकृत हो सब अपने अपने भाग्य से ही होता है ना ये आदित्य है ये सब साधा निवास बंद जो आप पढ़ रहे हैं विद्या प्राप्त कर रहे हैं जिनसे प्राप्त कर रहे हैं अलग अलग स्तर पर आपने अलग अलग अल लोगों से प्राप्त किया पहले किंडरगार्टन स्कूल गए एल के जी यूकेजीआ पढ़ना सिखा दिया एबीसीडी सिखा दी वो टीचर जो आप पढ़ा रहे हैं जो शिक्षक है उतनी महत्वपूर्ण है जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा। ये मत सोचिए कि वो जो आई पढ़े तो क्या है कुछ नहीं होता तो बड़े बड़े चीजें सिखा रहे हैं अरे वो ये जो आई ना सिखाए बड़े चीज सिखाने वाला करता क्या आपके साथ इसे महत्वपूर्ण दो हर स्तर की चीज महत्वपूर्ण है हर स्तर के जो कार्य हो रहा है यदि सभी वो साध्य साधन जो है शुरू में ही किसी का भी लक्ष्य नहीं होता है कि सीधा कोई जन्म हुआ बच्चा उसे पूछा जाए भाई तो, तो क्या पढ़ना चाहे तो बोले तो हम इंजीनियर बनना चाहते हैं तो पता ही इंजीनियर क्या होता है डॉक्टर क्या होता है ये भी मालूम नहीं होता काफी बड़ा होने के बाद ना उस समय में दूसरे क्लास में फर्स्ट रैंक आ जाऊँ बस उतनी ही होता है जहाँ पढ़ रहे हैं एक बार में दूसरी तीसरी चौथी में कुछ भी रहती है कि हम अपने कक्षा में नंबर एक आना चाहिए आवे नहीं आवे प्रयास में तो हर व्यक्ति लगाता है हर बच्चे के दिमाग में होता है तो अपनी अपनी कक्षा के स्तर पर उसके शिक्षक भी जो प्राप्त हो रहा है वो लक्ष्य भी अनित्य साध्य भी उसके लिए क्या है वही वास्तु उतना ही थोड़ी है साध्य है। वो भी अनित्य है उत्तर उत्तर साध्य भी बदलते जाता है साधन भी बदलते जाता है जैसे लौकिक विद्याओं में देखते हो लौकिक कार्यो में देखते हो उसी प्रकार यहां पर भी आध्यात्मिक जितने भी हमारे साध्य साधन भेद हैं भे, वह सब भी विस्तार के अनुसार व्यक्ति की अपनी अपने अंतरण शुद्धि के अनुसार उसको वैसे वैसे ही शिक्षक मिल जाएंगे आप जो अंतकंड जितना मरी ने उसी हिसाब से आपको टीचर भी वैसे ही मिलेगा शुरू में पढ़ाने वाले भी ऐसे ही मिलेंगे जैसे अंतरण शुद्ध होते जाएंगे वैसे वैसे महापुरुष मिलते जाएंगे इसे भगवान का महापुरुष बहुत दुर्लभ है दुर्लभम त्रैमे मनुष्यतम, मनुष्योत्तम महापुरुष वो तो जैसी संतर्ण शुद्धि होगी वैसे वैसे जाके कहेंगे श्रोत्र गुरु में ब्रह्मष्टम गुरु में वापचे वैसे स्रोत्र गुरु को मिलना तो बहुत कठिन है लेकिन शुरू में जो मिल जाए उसी को लेके चलना वो भी अपनी जब काम करा अंतरण शुद्धियों को सहयोग देगा फिर उसे आगे लेगा और पकड़ना फिर और कुछ और सहयोग करेगा करते करते करते आप सही जगह पहुंच जाएंगे सबको नमस्कार है सभी गुरु उतनी महत्वपूर्ण है इसलिए यहाँ पर कहते हैं अनित्या साधन संबंधा जो कि कैसे प्राप्त हो यह कृता चाहे इस जन्म में क्रुत हो चाहे पूर्वकृता द्वा पूर्वकृत हो पूर्वकृत तो कैसे मिल जाएगा संस्कार विशेष उद्भवाद संस्कार विशेष से उद्भव होने के कारण ऐसी चीजों से जो विरक्तस अनित साधन संबंध जो कृतो जो पूर्व संस्कार विशेष उद्भव हो उन सब से जो विरक्त वही एक नित्य साधन एक तरह से क्या है परिषद है नित्य साधन है इसे प्राप्ति जो होगा मोक्ष व नित्य साध्य रूप विषय की इच्छा आपके अंदर जागृत हो सकती है ऐसा ही जागृत होगा तदेत कष्ट प्रतिवचन लक्षण या श्रुत्या प्रदर्शते कनेशिद इत्याद्य तदेत वस्तु वह जो वस्तु चतुर्थ विरक्त बने आज यह आत्मतत्व जिज्ञासा प्रवर्तनात्मिका जो जिज्ञासा मुख से प्रतिगत रूप का जो विचार है वह विचार को ही उस वस्तु को ही प्रश्न प्रतिवचन लक्षा प्रश्न और प्रतिवचन मने उत्तर रूप से श्रुति ने वो सारे बात को प्रदर्शित है तभी ऐसी जिज्ञासा होती है जिज्ञासा को प्रदर्शन ये तो जिज्ञासा प्रदर्शित है जिज्ञासा को दिखा रही है जब आपके अंदर अंतर में शुद्धि होगा तभी आपका मन में बिछा आएगा ये कैसे चल रहा है संसार ये शरीर क्यों पैदा हुआ कहाँ से आया है क्यों टिका हुआ है कहाँ जाएगा ये ये चक्र कैसे मिटेगा ये सारा चिंतन ये जो प्रश्न आपके दिमाग में तभी उठेगा नहीं तो सुनकर तो उठने वाला है नहीं हाँ सुनते तो आ ही रहे जन्म से ही पत्नी जन्म से सुन रहे वेदांत तो वगैरह लेकिन जो है उससे क्या होने वाला है एक कान से भरा दूसरे कान से छोट गया टिकता थोड़ी है टिकता नहीं है जब तो तक विशुद्ध हो और विरुद्ध विरक्त हो तभी जाकर के ये टिकने वाला नहीं तो नहीं टिकता है उसके अंदर प्रश्न आएंगे और प्रश्न संबंधी ऐसी जिज्ञासा होगी तीव्र जिज्ञासा हो जाएगी जब तक उसका हल नहीं होगा तब तक उसका चयन नहीं होगा शांति से बैठ के ठीक से भोजन भी नहीं करता सकता तो प्राग करवासा खाएगा पिएगा लेकिन जो है उसको किसी में भी रुचि नहीं होगी किसी भी क्रिया कला लगा रहेगा जब तक ये जिज्ञासा पूरी नहीं होगी तब तक वो चुप बैठेगा और जो समझ लो कि खा रहा है पी रहा है मस्त हो रहा है उसको चिंता ही नहीं है तो समझना है कि अभी उसके अंतर्गत बहुत अशुभ उसको वेदांत शास्त्र में नहीं जिज्ञास ही नहीं उत्पन्न हुई अभी तक ठीक थी जिज्ञास उत्पन्न हो जाए तो ये प्रश्न के मन ये बात दिमाग में आएगा प्रश्न प्रतिवचन रूप से श्रुति दिखा रही इसलिए टिप्पण कर दिया विरत तत्व जिज्ञासा प्रवर्तनात्मक जिज्ञासा मुखेन प्रत्यगात्म वस्तु विरत्त के अंदर तत्व जिज्ञासा का प्रवर्तनात्मक जो वस्तु है वह अथवा जिज्ञास से से स्वरूप का ही चिंतन सीधे बदल जा रहा है वस्तु से दो में लेना या तो जिज्ञास लीजिए या तो जिज्ञास होता है इसमें और क्या प्रमाण है आपके पास विरुक्त कोई योगदानी को नहीं होता कद के चौक कठोर प्रसन्न में कहा वितरण स्वयं परांग पश्यति धीरः तस्मा पार्मिदी प्रतिगाक्ष आवृतुर मृत्या दूसरी वल्ली की आर्मा है परा वितरण स्वयं स्वयंभू परमात्मा स्वयं स्वयं वो मुझे परमात्मा है यह स्वयं जो, जो वर्ग है ब्रह्मा सृष्टि का जो निर्माता वो क्या किया पर खानी खानी इन इंद्रियों को बहिर्मुख कर दिया खानी मैंने इंद्रिया परामुखी कृत् पराभिमुख कर दिया बहिर्मुख कर दिया बहिर्मुख करके जो है माने तर से वितरण हिंसित कर दिया लेकिन हम लोग उसी को आनंद समझ रहा क्या अच्छा भगवान ने हंख दिया इतना सुंदर दिख रहा है अरे तुमको बाहर देखने के लिए आंख देख करके तुमको तो संसार में डाल दिया ये क्यों नहीं समझ रहे हो इंद्रियां जितनी अच्छी होती हैं उतनी ही अब भैरमुख रहते हैं जितनी वो सौष्ठव है उतनी ही ज्यादा भैिमुखता बनी रहती है अब देख के आज जल्दी थक जाए तो क्या होगा कल आंख बंद तो कर लो गे और ही नहीं इधर बढ़िया इंद्र दे दिया मैंने आपको पूरा ही संसारी बनाना चाहता है भगवान बिल्कुल आपको अंतर्मुख होने नहीं देना चाहता है इसलिए आपकी सारी इंद्रिया 100% ठीक ठाक है और जिसके एक एक गड़बड़ कर, कर दिया जाब कर दे के पहले जा सकते थे इसलिए क्षण होती है आंख खराब कर दे इसका मतलब सोचो आप भगवान सोच कह रहे हैं तुम अब बाहर देखना बंद कर दे अब अंदर देखना शुरू कर काम खराब कर दे वह सिनेमा गाना बंद सुनना उ बंद कर दे छात्र धीरे धीरे थोड़ा बहुत सुन दो और चिंतन करो एक ही किंजरिया बिगाड़ते जाते हैं पेट खराब कर देंगे तो समझो अब खाना तेरा बंद कर देना बहुत हो गया खूब बढ़िया टेस्टी टेस्टी खा लिया स्वादिष्ट है ना ऐसे बनाओ वैसे बनाओ ये बनाओ वो बनाओ खूब खाए अब भगवान कह रहे हैं तेरी टायर पंक्चर कर दे ताकि अकल आ जाए तो पेट को गड़बड़ करते हैं, ऐसे करके कुछ न कुछ कुछ नुँ, की की करना शुरू कर देते तो समझ लेना चाहिए आदमी को, अब हमें भगवान की कृपा हो रही है डॉक्टरों की लाइन लगाने से फायदा नहीं है उसको ठीक करने के लिए बिगड़ रहा है तो बिगड़ ले विचरा जल्दी बिगड़ जाए अच्छी बात तो लेकिन आदमी मानता नहीं इतनी भयिमुखता का आदि हो रखा है ये तो थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए तुरंत जाएगा डॉक्टर के पास तुरंत तुरंत इलाज करेगा चश्मा बनवाएगा तुरंत और बनवा चश्मा से और भैरमुगता से वो हिंसा में आनंद देख रहा है वाक्य में उन्होंने क्या किया है वेतृण तुर्ण हिंसाया हिंसा कर दिया है तस्मात इसलिए पर नंत्र इसलिए बारी देखते रहता है अपने अंतरात्मा को देखता नहीं है इसलिए कोई नहीं देखता है क्या कद नहीं कश्चित धीर कोई कोई धीर पुरुष होता है जो कि यह अंतरात्मा का चिंतन करता है आत्मा के बारे श्रवण्यासन करता है कश्चित धीर है। सभी थोड़ी कर सकते आप सर्कस है देख लो है क्या करामत दिखाते हैं वहां पे क्या कोई भी कर सकता है क्यों का नहीं कर सकता बचपन से अभ्यास करते हैं ऐसे हो तब जाके सब ऐसे करामत कर दिखाते हैं एक ट्यूब छेद के अंदर घुस जाएंगे दो दोनों तीन दिन सब घुस जाते ऐसे शरीर को उन्होंने बना रखा लचीला तोड़ मोड़ गोल मुटल घु घुमा देते यहां भी इसने कौन चल सकता है क्षुर धारा है ना क्षुर धारा कर तलवार के धार पर चलने की योग्यता तो जो रखता है वही व्यक्ति आज अध्यात्म सफल हो सकता है जरूरत है कहने का मतलब के कौन कर सकता है काम अभ्यास आधीन अनेक जन्मों का अभ्यास से जाकर के धीरे धीरे धीरे धीरे आदमी जो है इसमें सफल हो पाता है इसे कश्चित धीरे प्रत्येगात्मा अपने प्रत्यगा को देखना अच्छा देखता है कैसे आवृत अमृत अमृतत्व को चाहते हुए अपने सकल इंद्रियों को समेटता है चक्ष उपलक्षण है सर्वेन्द्रियों का जो है जो साध्य साधन कर्मफलादी से विरक्त होने के कारण से उसकी सारी इंद्रिया साध्य साधन भावात उपरत का कर्णग्राम साध से उपरत हो गया उसका कर्णग्राम सारे इंद्रियों का समूह जो चक्षु जो ग्रहण किया वह तो सकल इंद्रियों का उपलक्षण सारी इंद्रिया अपने विषयों से हटा दिया गया है अंतर्मुख हो गया प्रत्याहार इसको है प्रत्याहार। प्रत्याहरण कर लिया इंद्रियों को अपने विषयों से हटा करके अंदर की ओर ले लिया इसको प्रत्याहरण करना वही व्यक्ति जो व्यक्ति अमृतत्व को चाहते हुए धीरे पुरुष कृष्ठ धीरा वित्तमान तत्वता ऐसे गीता जी में भी कहा गया ना कोई धीर ही होता है जो तत्व तो सात्व परमात्मा को ब्रह्म को जान पाता है सभी नहीं जान पाते सबका यही हाल है बाहर संसार कोई ही आनंद मानते हैं और उसी आनंद में डूबे रहते हैं बड़ा नाचेंगे गाएंगे हा? एक घोड़ी पर चढ़ा के बेकू बना दिया और सब नाचते पी पी कर नहीं शादी में होता क्या घोड़ी पे चढ़ा तो तो दिया उसको तो एक हम तो बर्बाद हो ही गए तुम तो भी बर्बाद हो जाब नाचते खुशी मनाते अपने जैसे भी परी का बकरा बन रहा है इसीलिए खुशी है विचित्र है संसार का स्वभाव विवेक होता ही नहीं फिर सब देखते हुए जानते हुए भी विवेक नहीं इत्यादि अनेकों शास्त्र इस प्रकार से इत्यादि अनेक शास्त्र जो साफ साफ कहते हैं पुरुष के अंदर ही जिज्ञासा होती है पूर्ण विरक्त पुरुष में और मुंडक परिषद भी दे रहे देखिये एक दो बारा परीक्षलोकान कर्मचित ब्राह्मणों निर्वेदायात र तद विज्ञान सगुरुबेवागचे समित पाणी श्रोत्रिष्ठ इदी आथर्वण अथर्वे मुंडको परिषद में भी कहा गया है कर्मचितान लोकान, कर्म, मायात। लोकान। लोका, में लोक्यसुदर्म जो स्वकर्म चित्त मैंने कर्म के द्वारा प्राप्त किया हुआ है कर्मचित लोक कर्म, लो कर्म फल रूपेण प्राप्त विषयों को परीक्षा ब्राह्मण निर्वेदम ब्राह्मण वैराग्य को प्राप्त कर देता है क्योंकि उसके चिंतन होता है नास्ति अकृत है, वो अकृत से कृत की अत जो है वह कृत से प्राप्त नहीं अकृत गौणे ब्रह्म प्रकृत साधनात्मक व्यवहारेण च कर्मण उपासना वा शास्त्रीय शास्त्रीय वे नृत अकृत ना अकृत ब्रह्म आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है क्योंकि परीक्ष लोकान क्रम चिता समझना पड़ता है आदमी समझता है नहीं ना लेकिन विवेक करने वालों को होता है अब आप देखिए विचार करके कि जन्म से लेकर अभी तक कितना क्विंटल गेहूँ खाए है कोई अकाउंट लाना पड़े है? अभी और लाना पड़ेगा जिंदगी पर लाते रहेंगे खाते रहेंगे लेकिन उसका हिसाब किताब नहीं कितने क्विंटल खा गए? कितने पीपा घी पी गए पता ही नहीं चलता है रोटी में लगा लगा के खा जाते हैं तो टिप्पे के टिप्पे साफ हो जाता है पंद्रह पंद्रह किलो के कितना आता है साफ महीना भर भी नहीं चला कितने क्विंटल चीनी खा गए नहीं चलता दाल चावल हर चीज सब क्या होता है इदम वो इदम क्या हो गया ममा पहले क्या होता है होता है दुकान में गए क्या चीज है पूछते हो गेहूं है चावल है अमुक है क्या रेट है इसका? इसका करके पूछ गए ना वो अलग है ना तुमसे वो ही था मैं फिर भी दा तोल दो इसको तोल दिया देख मेरा पैकेट है तो मेरा हो गया नाप दिया नापने के बाद ही वो गेरा है अभी पैसा भी नहीं दिया पहले मेरा हो जाता है ना आप क्या अपने दिमाग देखो कैसा होता है नाप क्यों उसे रख दिया तो मेरा अभी नौकरी इधर से उधर करेगा बड़े यही रखो यही रखो हमारे ये सब है यहाँ रखो मेरा हो गया मम्मा आ गया ईदम तो हट करके ममा तो आ गई उसमें घर लाए बढ़िया बनाए खाए पिए और तो हम हो गया मैं हटकटा हो गया ना खापी करके और क्या हो गया उसके बाद सोच हो गया उन्हें वो ईदम खाते के निकल गया फिर वो ईदम हो जा इदम से चला इधम में पहुंच गया इन होश नहीं रहता है बीच में अहम बेकूफ बना है ये जो अहम स्थिति आ जाती है वो विस्मृति का कारण हो है ये सारी प्रक्रिया जो रही है हमारे कर्म के कारण से हम खा रहे पीरें नष्ट हो रहा है इस प्रक्रिया को देखते हुए भी फिर भी अपने अभिमान को छोड़ता नहीं एक बार एक लड़का आया बार बार फेल होता रहा दसवीं में माँ बाप बहुत उसको बोलने लगे उल्टा सीधा तो मेरे पास आकर बोलने लगा माता पिता हमको गाली देते हैं हमको नाराज होते हैं हम पे हमारा क्या गलती है माँ बाप की गलती बोलाओ उन्होंने ठीक से पैदा नहीं किया हमको गलत टाइम में संबंध कर दिया कर दिया हमको गलत टाइम में लोग संबंध गर्मौज कर, कर लिया और हम पैदा हो गए गलत टाइम में क्या करें इसलिए सारे ग्रह खराब है हमारे बार बार फेल हो रहे अच्छा सारी बात बात तो उसके युक्ति बड़ी जोरदार थी बात भी सही आज के लोग कहा मुहूर्त देखकर भगन कर रहे हैं पशु संबंध करते हैं अच्छा ऐसे गलत मुहूर्त सम्बन्ध हुआ गलत मुहूर्त में पैदा भी हो जाएगा और सही समय पर ग्रह सब खराब उसके बार बार फेल हो रहा ने उसको समझाया कि नहीं नहीं उनका नहीं है गलती तुम्हारे कर्म है ऐसे कैसे हो कैसे होगा कहते हैं देखो आदमी जन्मता मरदा कैसे प्रक्रिया को समझो तुमको उन्होंने इन्वाइट किया गया जब हम सम्मान कर रहे हैं ऋषि तुम आओ हमारे अंदर जो है प्रवेश करो और हमारे घर में पैदा हो जाओ ऐसे तुमको इन्वाइट किया गया इन्वाइट किया ही था तो तुम क्यों आया गलत मुहूर्त प्रवेश बोलता नहीं नहीं हम अभी नहीं आएंगे बोलो हम बाद में आ रहे सही मुहूर्त में हम प्रवेश करेंगे बोलो। बोले तो तुमको बुलाया नहीं गया था तो आपने आप आया है तो कैसे आया फिर क्या हुआ तो हमने इसको समझाया पूर्वज ने तुमने पुण्य किया था जबरदस्त पुण्य था जिसल तुम स्वर्ग चले गए में पुण्य भोगने के बाद उन्होंने धक्का मारा जोर से जाओ समय पूरा तो धक्का तू मारल बादल पे गिर गया। बादल को पकड़ लिया और इंद्र ने अपने वज्र से बादल को पीटा तो तुम को पिटाई हुई तो तू वहां से गिर गया बारिश फिर यहाँ गेहूं दाल चावल बन गया जो भी बनना था तेरे भाग्य में जैसे था अब गड़बड़ी देखो यहां से होती है गेहूं मार्केट में आया तो मार्केट पे पहुंच गए गेहूं के रूप में लेकिन गेहूं घर पे पहुंचने के बाद तुम उस घर में क्यों पहुंचाओ गेहूं भगवान ने तुमको उन दानों को जिन दानों पर तू सवार था उसको उसी घर में क्यों पहुंचाया आश्रम में क्यों नहीं पहुंचाया यदि आश्रम में पहुंचता और उस गेहूँ को खाया होता तो जन्म ही नहीं होता तेरा यानी तो हमारे अंदर रह करके ब्रह्म विद्या लेकिन तेरा भाग्य ऐसे था ना इसे दाने दाने पर है, खाने वाले का ना जिस दाने पर तू सवार था उस दाने को खाना था तुम्हारे बाप ने ये लिखा था इसलिए वो गेहूं के दाने जिस पर तू सवार था वो उनके घर वो घर में पहुंच गया अब आता मां बाप के गलती की तेरी कर्म ऐसी थी तुम्हारी कर्मों की से तुम उस घर में पहुंचे हो चाहे सब्जी के घर में पहुंचा दाल या चावल या गेहूं कैसे भी वो पिताजी खाए पिताजी के अंदर तुम ईरी बन के बैठ गया तेरे ही कर्मों की से उनके अंदर प्रेरणा हुई उसी समय भोग करने को गलत मुहूर्त में आते अतव तुमको गलत मुहूर्त में उन्होंने गर्भाधान कर दिया सब तुम्हारी कर्म प्रेरणा दे रहे हैं उनको भी जन्म लेने वाले का कर्माधी है वो कहां जन्म लेता है तो इसीलिए तुम उस स्तर से जन्म हुआ औ गया जो 9 महीने के बाद अन्य था साढ़े आठ महीने बाहर ये भी तेरे कर्म के वजह से ना वो गलत ग्रह दशा में तुम्हें बाहर आया अरे और पंद्रह दिन वेटिंग करता अंदर में क्या दिक्कत थी तेरे को बाहर आने की इतनी जल्दी हो गई थी तो क्यों आया बाहर जल्दी साढ़े महीने पर तो आया है ना तो तुम्हारे कर्मों के वजह से तू बाहर आया ऐसे में बाहर आया इसीलिए दोष मां बाप को नहीं देना तेरे कर्म ही थे जो तुम तो ऐसे घर में पैदा हुआ तेरे कर्म ही थे तो बुद्धि ऐसी है तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि तुम बार बार फैल भी हो रहा है इसे कहते कर परीक्षण कर्म चित्तान ये समझो मेरी कर्म चित्त है यह फल जो हम घर में हम पैदा हो रहे छतरी घर में पैदा हो गया वैश्य घर में पैदा हो गया शूद्र घर में पैदा हो रहा है कहा पैदा हो रहा है ये सब आपकी कर्म भोग है और यदि आप ब्राह्मण घर में पैदा हुआ परम सौभाग्य की बात है उस ब्राह्मण घर में पैदा हुए जिस ब्राह्मण ने कर्म भी है पूजा पाठ भी कर रहा है वेद अध्ययन आदि भी कर रहा है तो और अच्छी बात है और श्रेष्ठता आ गई उसमें सत्संग भी करता है तो और अच्छी बात है उत्तरोत्तर तो अच्छा ही है ऐसे भी ब्राह्मण होते हैं जिन्होंने वेद तक तो भी सुना ही नहीं वेद के नाम भी नहीं जानते हैं ब्राह्मण इसी गांव में बहुत मिलेंगे जिनको वेदों का नाम भी पता नहीं ब्राह्मण का घर में पैदा होने से काम चलता नहीं है उसमें भी देखना किस प्रकार के ब्राह्मण घर में पैदा हो अंग्रेज ब्राह्मण आजकल तो के ब्राह्मण होते अंग्रेज टाइप के रहने वाले अंग्रेज ब्राह्मण कहना पड़ेगा उनको मॉडर्न तो ब्राह्मणा ब्राह्मण श्रीमता खुले गीता में कहा ना इसीलिए शुची राम श्रीमता खुले शुद्ध हो व्यवहार से शास्त्र से अंतकरण से हर तरह से और पैसों से मतलब नहीं श्रीमदान वेद ज्ञान रूप ईश्वर से संपन्न ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है वहां मिलने के बाद भी वैराग्य होना और भी कठिन है, इसे कहते निर्वेद ब्राह्मण हो ब्राह्मण रूप ने जन्म लिया और वैराग्य को प्राप्त कर दिया स्वच्छित कर्म फल भोग को विषयों को देखते हुए वे महानता है तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है तब निर्णय लेता है अकृत मोक्ष आत्मा कृतना नास्ति अनेक जन्मों से मैं कर रहा हूँ अनेक कर्मों को करते आ रहा हूं जिस वजह से अभी कर्मकांडी के घर में पैदा हुआ अभी कर्म कर रहा हूँ इन देख रहा हूँ इन कर्मों से कोई नित्य फल मिलने वाला नहीं निश्चय करता है तब तद विज्ञान उस तत्व को जानना चाहता है जिस तत्व को जानने से अकृत रूपता को प्राप्त हो जाए तद सा कैसा गुरु के पास जाएगा समित पानी सन मॉडर्न भाषा में माल पानी सन है माल पानी होके जाना पड़ेगा ना आजकल लकड़ी लेके कौन जाएगा गुरु के पास जाना है तो समित पानी से चलेगा नहीं आजकल तो नोट पानी मालपानी को नोट पानी को तो समित श्रोत्रियम ब्रमिष्ठम गुरु श्रोत्रिष्ट गुरु के पास ही जाता है उसको जानने के लिए ऐसे गुरु के पास ही वो जाना चाहता है वैराग्य विरक्त वैराग्य संयुक्त बने विरक्त जो ब्राह्मण है वह गुरु के पास जाता है गुरु के पास ही जाएगा कैसा गुरु विशेषण दे दिया और कैसे जा पाए पानी होकर जाएगा खाली हाथ नहीं जानेगा खाली हाथ आने वाला है तो मतलब समझ लेना चाहिए इसको अभी विधि का पता ही नहीं कैसे गुरु के पास जाना चाहिए जिसको विधि मालूम नहीं है वो क्या करेगा हाँ रिक्त पानी आ, आया ना हाँ पानी तो आया तो पानी आया। पानी तो नहीं आया। हाथ हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। <laughs> तो हाँ आया।, हाँ हाँ आया है हाथ आने से क्या हो गया खाली हाथ आया है खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए आते सभी आके जमाने खाली हाथ ही आते कौन आते बड़ा खाली हाथ ही आते हैं सब क्यों खाली हाथ ही जाना होता है कुछ ले जाना हो तो वैसे आते ले जाना है नहीं शब्द सुनना अर्थ जानना है उसके लिए तो खाली हाथ आने में भी कोई समस्या नहीं जिसको जो पाना है साथ ले जाना है उसको तो, तो वैसे ही आना भी पड़ेगा कम से फल ले जाए ये मैंने फल ले जाते हैं आज के जमाने में फल ले जाते हैं वैसे यहाँ पर भी बहुत ज्यादा है उत्तर भारत में ये प्रचलित है संतों के पास कोई खाली हाथ नहीं जा कुछ ना कुछ नुछ नुछ ले जा फल वगैरह कुछ यहाँ तक विदेशों में विदेशों में भी हमने देखा बहुत सारे जो वो विदेशी लोग के अंदर ऐसे संस्कार है कहते नहीं हम किसी संत के पास जाए तो खाली हाथ ले जाए बोलो विचार कुछ डोनेशन दो और कुछ उनका लिफाफा ले जाएंगे उसमें जो है जो उनकी है, एक लाख डाल दो डर पाँच दस जितना डाल सकते डाल के अपना चढ़ाए लेकिन भारत में ही धीरे धीरे प्रदा गायब हो रहा है जहां से शुरू हुआ वही अब समाप्त हो रहा लेकिन प्रक्रिया ही है समित पानी सन श्रोत्रियम ब्रह्म यही समस्या होती है श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठाम नहीं तो लोग प्रसिद्धि के आधार पर समझना पड़ता है कि आप न टेस्ट कर सकते हो ना आपका सामर्थ्य है कैसे तो महान पुरुष क्या टेस्ट करो कैसे महान पुरुष है, है, है, है ये है, वहां पर आप जाना हो। यही होता है और श्रोत्रीय होना भी कठिन है ना क्योंकि उसको जानेंगे कैसे ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है कि नहीं हुआ था महातुम आजकल तो पता ही नहीं चलता सबसे पहला ब्राह्मण क्रह पाया उन्होंने जब जन्मना ब्राह्मण श्रोत्री का लक्षण में सबसे पहला है जन्मना ब्राह्मण लिखा है ना श्लोक जन्मना ब्राह्मणों जायते संस्कार द्विजुच्छे संस्कार से ध्वज आ जाता है वेदाध्यनाथ विप्रतम याति और जाये तीनों है कुत्त समय समय संस्कार को प्राप्त कर लिया ब्राह्मण घर में पैदा हुआ उपरेना संस्कार द्वारा वेदाध्य जो शिक्षा भी प्राप्त कर लिया शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ वह द्विजत्व प्राप्त कर गया उसके बाद में जो वेदाध्ययन की वजह से ही वह विपृत को भी प्राप्त कर लिया है जो वेदांता अध्ययन से प्रत्यु को प्राप्त विशिष्ट रूपेण प्रकृष्ठ भाव को प्राप्त किया स्वर्ण के अंतर्गत प्रो गया वही श्रोत्र ऐसे श्रोत्र को पता चलना ही मुश्किल है पहले कैसे जान पाएंगे सन्यासी ब्राह्मण कर का है क्या नहीं है पता ही नहीं चलता है शुरू में तो बाद में पता चलेगा इन्हीं नहीं कि इसका तो जीवनी लिखी रहती है तो मालूम माल उसको पढ़ेंगे तो मालूम हो हाँ ये कहाँ के हैं कैसे है क्या बहुत सारे विशेष रूप में आजकल के जमाने सन्यासी का तो कुछ पता नहीं चलता पहले तो निश्चय था सन्यासी होता ब्राह्मण तो ही होता था और अब तो निन्या नब्बे तो शूत्र ही सन्यासी है कैसे पता चलेगा इसीलिए मान के चलना पड़ता है जो प्रचलित है प्रसार है प्रसिद्धि है, श्रुति मान लेते हैं। और की है, ये भी मान लिया जाता है श्रोत्र ले भी है मान करके अपना जाना पड़ता है इत्यादि आतर्वण इच्छा एवं विरक्त से प्रतिगत विषय विज्ञान श्रोत मुंधु विज्ञात मुझे सामर्थ्याम उपद्य हम निचोड़ दे रहे हैं एवं ही जब इस प्रकार निष्कर्ष हो गया अन्वय मुख से साबित कर दिया गया इसीलिए क्या निर्णय निकलता है विरक्त पुरुष ही प्रत्येगा विज्ञान को सुनने में मनन करने में और अनुभव करने का निध्यासन करने का सामर्थ्य विरक्त पुरुष के अंदर ही उपन्न होता है नान्य अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकता है निष्कर्ष निकल गया एक प्रतिगत ब्रह्म विज्ञान संसार बीजम अज्ञानम काम करो प्रवृत्ति कारणम अशेषद निवर्त है अब प्रश्न उठता है कि ठीक है इतना सब त्याग करके विरक्त होकर के स्रोत गुरु को खोजना पड़ेगा इंद्रियों को स्वयं करना पड़ेगा इतना लपटाते मिलेगा क्या क्या फल इस प्रत्यत्मशक ज्ञान से क्योंकि संसार की स्वाभाविक प्र, एक प्रवृत्ति है प्रयोजन मन मंदो है प्रयोजन को उद्देश्य के बिना मंद भी प्रवृत्त नहीं होता तो विवेकी विरक्त पुरुष कहा प्रवृत्त हो जाएगा इसलिए बताना पड़ेगा आपको प्रत्येगा प्र, ज्ञान से क्या लाभ है जिसके लिए विरक्त पुरुष श्रवण मंडासन करने प्रवृत्त होता है युक्त है जो आपने कहा वो घेतु दे रहे एक प्रतिगत ब्रह्म विज्ञान इसी प्रत्यव रूपा ब्रह्म विज्ञान से क्या होता है निवृत इस ज्ञान से निवृत्त हो जाता है क्या निवृत्त होता है संसार बीजम अज्ञान संसार का बीज भूता अज्ञान निवृत्त हो जाता है संसार का बीजभूत जो अज्ञान है वो निवृत्त हो जाता है काम कर्म प्रवृत्ति कारणम अशेष तो निर्वृत दे काम और कर्म के प्रवृत्ति कार होता जो भी है वह अज्ञान पूर्ण रूपेण नष्ट हो, हो जाएगा तो हो जाएगा आवृत चक्षु होने मात्र से काम चल जाए शुरू में आवृत चक्षु होना ही जबड़ी क्योंकि भगवान ने खुद ही सब क्या है परिपंथी नो कर ये सब इन दरवाजों में खड़े रास्ते में खड़े हुए डकै थे चोर बदमाश है सारी इंद्रिया आपके अपने स्वरूप से आपका सारा स्वरूप को छीन लेते हैं और उनके पास है क्या खाली है ना वो जो चोर होता है खाली होता है और जिनको लूट रहे हैं वो धनी होता है है ना खाली खाली को लूटेगा क्या है? क्या लूटेगा वो क्या ले जाएगा आपसे क्या पे कुछ भी ना हो आपके पास कुछ हो तब वो आपसे चोरी करेगा आपके पास है क्या जो इंद्रिया हम चोरी कर लेते हैं तो भगवान ने कह ये सारी इंद्रियां जो है मार में खड़े हुए रास्ता विद्यमान जो चोर है तब एक जाना पड़ेगा आपके पास स्वरूप ज्ञान है हम ब्रह्मास्मि सदा आपको ज्ञान है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव लेकिन जैसे आत्मा स्व अभिन रूप सर्वम ब्रह्म देखने के लिए निकला था कहा से इंद्रियों के रूप द्वार से निकला सर्वम ब्रह्म को देखूं लेकिन इन इंद्रियों ने क्या कर दिया आपको ब्रह्म स्वरूप ज्ञान को छीन लिया और अपना जो अज्ञान रूप में डाल दिया डाल के आपको छोड़ दिया अब आप जो बाहर जाएंगे तो क्या देखेंगे सर्वम ब्रह्म नहीं देखता अब एम घटा यम पठक ज्ञान तो का जो हरण करना और उनके पास अपना पास क्या है वो खाली है मैंने अज्ञान अज्ञान को आधान कर देता है अध्यास को छोड़ देते हैं और साथ ध्यान को लेकर इंद्रियां प्रवृत्त होने लग जाते हैं इसे के द्वार में खड़े हैं ये यहीं से गड़बड़ होता है यहां से पहले गड़बड़ नहीं कहीं यहां से बाहर आते तो गड़बड़ जैसे विषय की ओर जाते हैं यदि आपको अपने ब्रह्म ज्ञान के सात विषय की ओर आप जाएंगे तो वासदेव सरमित समाता सुरलभा, सब कुछ वासदेव रूप हो जाएगा रूप हो जाएगा आपके लिए इन वैसा होने नहीं काम कर इसलिए चक्षु कह दिया गया था पहले वृत्त उस वृक्त पुरुष को जो है ये अज्ञान जो चोर पे डाय तो आपके बाहर आने आ जाने वक्त रास्ते में जो खड़ा है वो उसको पूर्ण रूपेण ब्रह्मत्म से जो है नष्ट कर देता है ऐसे प्रमाण तक कौमो कहशोक मंत्र मंत्रवर्णा ईशावासी परिषद का सात्वा मंत्र है तौम कहशोक एक अनुपश्यत एक अनुभव करता वो पुरुष को जगत रूपा विषय में किस विषय में उसको मोह होगा किस विषय चले उसको शोक होगा अर्थात मोह होगा न शोक होगा कि मक्ष में अरे आत्मानुभूति करने से आत्मविदता को शोक मोह नहीं होता है इसमें क्या प्रमाण है ये मंत्र किस आधार पर कहा दिया गया कहते हैं कि छांद क्या आधार पर है तरतिशोक आत्मविदी तरतिशोक आत्मविद्ध जो आत्म व्यक्ता है वह शोक से तर जाता है सात एक तीन नहीं और भी हैं जो कहती हैं मुंडकोपनिषद दो दो आठ विद्य देते हृदय ग्रंथिस छिद्यम दे सर्व संशया कर्माणी तस्मिन दृष्टि हृदय ग्रंथि हृदय में जो ग्रंथि है क्या ग्रंथि है सत्यानृतगा मिथुनी भाव रूपा आत्मीय ग्रंथि है वेदांत दृष्टि सीधे लेंगे तो अध्यास को ही ग्रंथि कहा जाता अथवा योगादिष्ठ देखते हैं तो हृदय में ब्रह्म ग्रंथि है विष्णु ग्रंथि है रुद्र ग्रंथि है अब यहां हृदय ग्रंथि कह दिया तो उसको प्रक्षण माननी पड़ेगी तीनों ग्रंथियों को अच्छे हृदय ग्रंथि मुख्य सृष्टि का कारण है उसको संभाल रहे फिर बाद में विष्णु ग्रंथि ना एक कारण बनता है रुद्र ग्रंथि तीनों ग्रंथियों को उच्छेद हो जाए संसार में गमनागम स्थिति और लय आदि कुछ भी नहीं होगा उत्पत्ति स्थिति लय समाप्त हो जाता है इसे विद्यते हृदय ग्रंथि ये हृदय के ग्रंथि जो उपलक्षण है अन्य दो ग्रंथियों को भे वो तीनों ग्रंथिया नष्ट हो जाते हैं छिद्य सर्वसंशय जब ग्रंथिया नष्ट हो जाएंगे समस्त संशय भी छेदन हो जाएगा कुछ भी संशय नहीं रह जाएगा संशय नहीं रहेगा क्यों नहीं रहेंगे संशय के संशय का कारण ही क्या है आपके अपने ही कर्म है कर्म की वासनाएं आपका बाधक बनती हैं और आपको जो अनुभव करके संशय रहित होने को छोड़ती नहीं है अनुभव पूर्वक संशयित होना है तो इसका पीछे एक ही रास्ता है ये कर्म है ना? कर्मक्ष है, अर्थात कर्म से लक्षित होगा वासनाक्षय वासनाक्षय होने पर मनोनाश होता है उसे पर नहीं हो सकता ये प्रक्रिया है शास्त्रीय वासना से लौकिक वासना को क्षय करना है और शास्त्रीय वासना को भी मण निध्यासन के द्वारा नष्ट तो मनोनाश होकर करके स्वरूपानुभूति होती है इसे छिये चाष्य कर्म बाणी यहां भी लेना लेकिन कर्म से तीनों कर्म ने ले सकते ना आप प्रारब्ध संचित क्रियमान। प्रारब्ध कर्म को छोड़ करके संचित और क्रियमान दो ही कर्म का नाश होता है यह समझना चाहिए इससे भी दृष्टांत मुक्तेश न्याय न्याय अथवा मुक्तेश न्याय कहा छोड़े हुए बाण छूटा हुआ जो बाण है फेंका हुआ जो बाण है उसके समान ऐसा बाण तीन प्रकार के हैं। एक तो आपने धनुष पर चढ़ाकर जो छोड़ दिया है वह बाण छूटा हुआ दूसरा धनुष पर चढ़ा है आपके हाथ पकड़े खींच चुके हैं प्रतिष्ठा को छोड़ना चाह रहे हैं छोटा नहीं अभी और तीसरा वह है जो में पड़ा हुआ है तीन प्रकार के बाहर उनमें से जो पहला वाला जो छूटा हुआ है बाण उस बाण के बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते छूटने के बाद मालूम हुआ जिस लक्ष्य को हम भेदन कर रहे हैं वो तो ब्राह्मण है वहां पर कोई पशु नहीं है या गाय है वो हाँ हाथी वगैरह अन्य चीज नहीं है या खतरनाक कोई जंतु नहीं है वो तो गाय है आप आप क्या कर लोगे बाढ़ का डायरेक्शन बदल दो कर सकते हो रोक दो नहीं दो न रोक सकते हो उसके तो मार्ग की दिशा को बदल भी नहीं सकते हो कुछ भी नहीं कर सकते हो जाके टकराएगा अपने लक्ष्य से है या एक तो वो है लेकिन बाकी दो तो बाढ़ छोड़ना छोड़ना आपकी मर्जी पर जान लिया आपने गाय फिर भी छोड़ोगे क्या और दूसरी तीसरी चौथी बाण नहीं छोड़ोगे क्या आपकी मर्जी क्या अधीन हो गया तर्कस में रहने बाण को उठाओगे ही नहीं इसी प्रकार ये संचित कर्म क्या अभी फल देने के लिए प्रवृत्त हुए नहीं है क्रियामान कर्म भी फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए हैं कहने का तात्पर्य क्या है छोटा हुआ बाण क्या है लक्ष्य भेदन की ओर जा रहा है उन्हें फल देने को प्रवृत्त हो चुका है जो पर चढ़ा हुआ है वह अभी प्रवृत्त नहीं हुआ है तो मतलब फलोन्मुख नहीं हुआ है तर्कस्म बान भी फल देने के लिए भी उन्मुख नहीं हुआ है अच्छा फलोन्मुख और फल अनुन्मुख दो भाग हो जाता है फलोन्मुख हो गया क्षिप्तान मुक्त बान और फल में फल की ओर अनुन्मुख है जो तर्कज जो धनुष्प चढ़ा हुआ है वो तो तर्कस्प है उसी कर्म में भी फलोन्मुख कर्म कौन है प्रारंभ फल अनुन्मुख का कर्म कौन हो जाएगा संचित और क्रियामान अभी फल देना शुरू नहीं किए हैं पड़े हैं वो मर्जी है अभी आपकी उसी अवस्था नष्ट कर दो चाहे आप उसको भोगो मर्जी आपकी है जैसे चना है कुछ तो भून दिया आपने भून दिया जो भून दिया सब भून गया वो तो भोगे तो कहां से फल देगा इसलिए बोया हुआ वो क्या है हो गया है अब हमें क्या करना है कि उसको भून देंगे तो क्या हो जाएगा फलो देगा ही नहीं जब बोएंगे वो तो फल दे रहा है जिसको नहीं बोया है यदि भून दोगे तो वो फल नहीं देगा उसी प्रकार से आपके कर्म जो संचित और निर्माण कर्म है इनको यदि हम भून देंगे तो क्या हो जाएगा ये फल नहीं देंगे अरे इनको तो नाश कैसे करेंगे इनको नाश करने का मतलब है एक ही रास्ता है ज्ञान के जरूर नाश करना उन्हीं कर्मों को कह लक्ष्य चाशे करोगे कारण है उनको नष्ट कर दिया जाएगा ताकि आगे फल न वो तो कभी नहीं फल देंगे बचाए रखोगे तो फल देंगे वो से नष्ट कर दोगे तो फल नहीं देंगे लेकिन हो परावर दृष्टि सती वह जब पर भी अवर जिसका पर भी है अवर जिसका पर कौन है वो ब्रह्मी ईश्वर हाँ, वह भी अवर जिसका वह भी न्यून जिसका में ऐसे जो वह भी कल्पित है जिसमें उसको कहते हैं परावर कौन है वो शुद्ध अनुभव भाई सुनने से काम चलेगा आम ब्रह्मा स्पी जान लिया तो काम चलेगा तब लोग यहां पर बोलते तस्वीन श्रुते परावर क्यों नहीं बोला तस्वीन श्रुते परावर अच्छा कोई बदलता तो है नहीं तस्वी ज्ञाते परावर बोल सकती थी श्रुति ज्ञाते श्रुति ना कहकर के दृष्टि क्यों कर आत्मावार श्रुतव्य मंत्र ध्यान धृषि धातु जो है देखना आर्थ में होता है आत्मा तो देखने की चीज तो है ही नहीं दृष्य अनालोचने धातु आया सूत्र आया तो आलोचन और अनालोचन दो अर्थ इसका मतलब है ये सूत्र बनाने का मतलब कि इसमें आलोचन अर्थ में भी दृश्य धातु होता है केवल देखना अर्थ में नहीं है केवल देखना अर्थ में होता सूत्र अनालोचने क्यों कहते हैं हैं लोचने कह देते अब यहां देखिए लोचनम आलोचनम अनालोचनम तस्विन अनालोचने सूत्र में दृष्ट धातु को जिसे यही इन्हीं सूत्रों से मालूम होता ना धातु नाम इधर अनेको बोल दिए सूत्र गत्यांध धातु है ही है अब आप पाणी स्वयं गति अर्थ में कह दिए हो फिर सेधते कह देते सूत्र गतो क्यों कहते हो अगर गति अर्थ में ही कार्य हो और अन्य अर्थ में न हो इसका मतलब सिद्ध धातु का अन्य अर्थ भी होता है गति से भिन्न साबित हो गया नहीं तो गतव कहा करके विधि करना, अन्य व्यावर्तन करने के लिए ना वो अन्य अर्थ का करना हो गया। तो कोई दूसरा अर्थ ही नहीं है इसी प्रकार से दृष्टिधातु का भी में लोचनम में दर्शनम में वे अर्थ होगा अनालोचना सूत्र में कहना व्यर्थ है इसलिए देखो लोचनमें देखना लेकिन आलोचनमें सोचना अंग जुड़ते अर्थ बदल गया सोचना मैंने समझना समझने का मतलब जो आलोचित थे वो अनुभव में आता है कहीं जब तक अनुभव में नहीं आता आप दिमाग में कीड़ा काटते रहेगा घूमते रहेगा जो चिंतन चला है वो चिंतन पूरी गहराई तक जब तक तो नहीं पहुंचोगे वो चिंतन समाप्त नहीं होता इसलिए मैं आलोचनम शब्द से अनुभूति लिया से दृश्य का अनुभूति अर्थ है इसलिए आत्मावर द्रष्टव्य में भी अनुभव ही लेना है केवल श्रवण नहीं केवल मनन नहीं केवल निध्यासन ये सब साधन अनुभूति का इसलिए तस्मिन दृष्टे परावरे कहा श्रुत ज्ञात आदि नहीं